उपनिषद की 16वीं कक्षा ब्रेतरण्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय का चौथा ब्राह्मण प्रारंभ करते हैं इस ब्राह्मण में और अगले ब्राह्मण में याजबल के और मैत्री का संवाद एक आध्यात्मिक संवाद प्रस्तुत किया गया है।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 तो इसकी पहली कंडिका है मैत्री इति होवाचे के यज्ञ ने मैत्री को कहा मैत्री उसको संबोधित किया उद्यास्यन वा अरे अहम अस्मि अस्मात स्थात अहम अस्मात स्थात अस्मि मैं बस जाने को उद्यत हूं इस, इस स्थान से इस स्थान से मतलब गृहस्थ से जहां वो रहते थे तो मैत्री को संबोधित करके मैं बस जाने वाला हूं अंतिम समय आ गया तो चूंकि मैं जाने वाला हूं इसलिए हंता कात्यायन अंतम करवाणी थी तो प्रसन्नता में भी होता है हंत शब्द का अरे तो इस कत्यायनी से तेरा विभाजन कर देता हूं अंतिम फैसला हिसाब कर देता हूं तो कात्यायिनी उसकी दूसरी पत्नी थी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 प्रव्रजा को जाता हुआ प्रव्रज्ञा कहते हैं सन्यास को तो याचिवल के बस घर छोड़ के अब सन्यास होने वाला है अब तुमने लिए उसको रखना नहीं है तो बोले तुम दोनों के बीच में मैं बांट देता हूं बाद में फिर विवाद ना हो तो बांट देता हूं तेरे को धन संपत्ति तेरे को भी दे देता हूं अगली कंटी का साहुआ च मैत्री मैत्री उससे बोली मैत्रेयी भी विदुषी थी आध्यात्मिक दृष्टि थी उसकी समझदार थी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 तो जैसे साधन संपन्नों का उपकरण वालों का आजकल हम साधन संपन्न बोल देते हैं साधनों से जो संपन्न है तो साधन मतलब तो उपकरण ही होता है अगर तो उपकरण बताऊ अच्छे अच्छे उपकरण जिनके पास में हैं साधन है उनका जैसा जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा हो जाएगा इससे आगे तो कुछ नहीं है उनका उपकरण वालों का साधन संपन्नों का जीवन तो सुविधाजनक हो जाता है उसको दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि भी सुखी हो जाता है जितना सुखी होता है उतना तुम्हारा भी हो जाएगा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 तो कितना भी धन कमा लो अमृत की तो प्राप्ति नहीं हो सकती अमृत अमृतत्व से तो ना शास्त्री वित ना धन से और धन से खरीदी खरीदेगी सब चीजों से अमृत अमृतत्व की तो प्राप्ति नहीं हो सकती ये एक एक वचन बहुत प्रसिद्ध प्रचलित है सूक्तियों के रूप में प्रचलित है उपनिषद के उपनिषद के बहुत से वचन आते हैं अच्छे अच्छे अच्छे वचनों में ये भी है मैत्री का भी है उसने वो जो प्रश्न करती है देखिए कैसा प्रश्न रख दिया उसने स्वीकार नहीं कर रही है क्या आप बंटवारा कर दो मैं ले लूंगी तो यथे वो उपकरण बताम जीवम तथा ही जीवितम सियात इससे आगे कुछ नहीं हो सकता और अमृतत्व की तो आशा वित्त से नहीं है नहीं हो सकती तो जब ये सुना तो मैत्री बोलती है साहुआच मैत्री मैत्री बोली ते ना हम न अमृता ये ना हम न अमृता श्याम किम कि हम ते न कुरियाम जिससे मैं अमृत नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूंगी ये धन संपत्ति आप बंटवारा कर रहे हो इसको लेके करूंगी क्या मैं जिससे मैं अमृत नहीं हो सकती नहीं चाहिए मेरे को प्रयोजन ही नहीं है मेरे को अमृत तो मैं भी होना चाहती हूं यदेव भगवान वेदा तदैव में ब्रूहीति जिसको आप जानते हो वो बताओ मेरे को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 ये नहीं चाहिए मेरे को तो यज्ञवल के बोले सह हुआ चाह याज्ञ के प्रिया बता अरे न सती प्रियम भाषा से न सती प्रियम भाषा से तो यज्ञवल के बोले हे प्रिया उसको प्रिय कहा पत्नी प्रिय होती है तो आप तू तो मेरे को प्रिय बोल रही है बहुत अच्छा वचन बोल रही है याज्ञ बल्के को ये वचन बहुत प्रिय लगे मैत्री ये बोल रही है मेरे को तो वो चीज बताओ क्योंकि तो यज्जबल के को जिसका महत्व था वो समझ रहा था जिस व्यक्ति को जिसका महत्व और दूसरा उसी बात को पूछे तो उसको बहुत अच्छा लगता है अन्य बातें पूछे तो ठीक है काम चलाओ इसने मेरे को समझा ही नहीं है अभी तक तो। कि वो चीजें पूछ रहे जो दूसरी चीजें दूसरी चीजों की इच्छा है इसको तो जो मूल चीज है वो हो जैसे कि कवि से उसकी कविता सुनी जाए तो उसको बहुत लेखक से उसके लेख की प्रशंसा की जाए लेख को पढ़ने को मांगा जाए कि आप तो अपने लेख दीजिए आप तो अपनी पुस्तक दीजिए ये ये ये मेरे को वास्तव में चाहते ये, ये बात हुई। बेटे हों और बेटों में बंटवारा कर रहे हों, तो बेटे धन संपत्ति ले लें उसमें एक बेटा कह नहीं पिताजी आपका ज्ञान मेरे को चाहिए आपकी पुस्तकें मेरे को चाहिए देखो तो पिता को कितना अच्छा लगे कितना प्रिय बचन क्योंकि पिता को धन संपत्ति से अधिक उसकी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 ही आश्व व्याख्यामी आ, आ यहां पर निकट आश्व बैठ व्याख्यास्मी तेरे को बताऊंगा व्याख्या करूंगा इसको और प्रेम से निकटता से बुला करके व्याचाण से तू मैं कहे जाते हुए मेरे द्वारा मैं तुमको बताऊंगा तो चिंतन कर निधिध्यासन कर इसमें विचार कर ये केवल मात्र सुनने की बात नहीं है मैंने कह दिया और सुन लिया उस पर करना मनन करना है निश्चय करना है मेरी बात को सुन के निश्चय कर दो तू भी निश्चय कर ले जैसे मैंने किया है अब चित्र में जो उपदेश देते हुए बताया गया है दोनों पत्नियां बैठी है यहां पर और यहां तो वैसे एक ही की चर्चा है पर ठीक है दूसरे की चर्चा नहीं भी हो तो अभी दूसरी बैठी हो तो कोई आपत्ति नहीं है कात्यायनी भी बैठी हो लेकिन लेख में तो यहां पर केवल कात्यायिनी का नहीं है केवल मैत्री ही का है और ये दोनों बैठी हुई हैं, इनमें से बता सकते हैं कौन सी कात्यायिनी और कौन सी मैत्रे है मैत्री सामने बैठी हुई है सामने वाली आगे वाली मैत्री है और कात्यायिनी पीछे बैठी हुई है मैत्री पीछे बैठी हुई है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 जो आगे वाली है इसमें आभूषण दिखाई दे रहे हैं कर्ण कुंडल दिखाई दे रहे हैं हाथ में तो वो तो पीछे वाली के भी यहां सिर पे देखो यहाँ पर वो आभूषण तो दोनों के हैं ये हाथ कर रही है सामने हाथ का और वो जो दिख रहा है <laughs> तो आगे वाली जो है वो मैत्री प्रतीत हो रही है प्रबल संभावना अब संपन्न तो थे तो ही ही आभूषण तो पहन लेते हैं उचित है ठीक है चलो जो भी है इनमें एक चर्चा प्रारंभ हुई इन्होंने कहा कि मैं तेरे को बताता हूं और ये यज्ञवल के का जीवन का सारे वो तत्व जिसके कारण वो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 सारी संपत्ति तो ले ली अब जहां जाएंगे वहीं पर ही घर है उस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है ना कि भई हमारे पास कोई धन नहीं रहता है कोई पैसा नहीं रहता है कोई बैंक बैलेंस नहीं है कोई जहां जाते हो वहां कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती है सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है आगे से आगे व्यवस्था तो बनी हुई है ना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 नवा रे पत्यु कामाए पथि प्रियो भवती आत्मनस्तु काम पति प्रियो भवती ये भी बहुत प्रसिद्ध वचन है बहुत प्रवचनों के अंदर आपने सुने होंगे और बोले जाते हैं आप भी बोल सकते हैं और बड़े कठोर भी शब्द हैं ये एक तत्व को भी बताते हैं और बड़े अपने पे घटाओ तो बड़े कठोर भी लगेंगे दूसरों पर घटाओ तो ठीक लगेंगे अपने पर घटा तो कठोर लगेंगे क्योंकि एक तरह से अपने को भी गाली है कैसे क्या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 पागल की तरह से दीवाने होते हैं उनको ऐसी भावनाएं बढ़ दी जाती हैं कि सच्चा प्रेम तो यह है कि दूसरा कुछ भी करता रहे तो भी हम उसी के गीत गाते रहे उसी का नाम लेते रहे उसका हित करते रहे वो कितना ही अन्याय अत्याचार करे तो भी हमें तो कुछ नहीं करना है बोले ये सच्चा प्रेम है ऐसा भावनाएं बढ़ती है जाती हैं भावनात्मक शोषण के लिए या कुछ प्रशंसित कर दिया जाता है ऐसे कुछ लोग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 और देखिये वित्त से काम आए वित्तम प्रियम भवती आत्मनस्तु काम आए वित्तम प्रियम भवती तो जितनी धन संपत्ति है ये भी बिल्कुल ऐसे ही घटेगा धन धन के लिए प्रिय नहीं होता है कि सोना है बहुत अच्छा है हीरा है बहुत अच्छा है इसलिए मेरे को प्रिय है क्यों तो ये हीरा रख रखा है क्यों ये पेंटिंग रख रखी है बोले बहुत अच्छी है इसलिए रख रखी है खरीद लेते हैं लाखों करोड़ों की चित्र बिकते हैं ऐसे ऐसे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 अपना प्रिय होता है अरे ये बात अपने पे भी घटा लेते ये बात गुरु शिष्य के बीच में भी घटेगी वो बचेगी नहीं ने सबको ग्रहण कर लिया है। गुरु को शिष्य क्यों प्रिय होते क्योंकि अच्छे शिष्य हैं इसलिए नहीं गुरु का अपना प्रिय भी होता है अपने लिए वो प्रिय होते हैं और शिष्य को भी गुरु इसलिए प्रिय नहीं होता है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 कितना ही बड़ा परोपकारी हो कितना ही निस्वार्थ वाला हो और बिल्कुल योगी की तरह से कह दें तो निष्काम करता हो वो भी अपने हित के लिए ही निष्काम भाव में गया है, क्योंकि उसको पता है कि इस काम करते हुए मेरा हित नहीं हो सकता है, आ, अपना हित क्या है यह जान का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 का प्रेम अधिक सच्चा माना जाता है मां का ही प्रेम सच्चा माना जाता है उसी की कथाएं होती है उसी को ही बोला जाता है पुरुष हो चाहे महिलाएं हो और पुरुष खास तौर से बोलते हैं मां के प्रेम की चर्चा महिलाएं इतना प्रवचन करते हुए नहीं मिलती है करती हैं वो भी मां का प्रेम तो सबसे बढ़ के होता है इसलिए मां सबसे बड़ी होती है कारण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 दूसरे ने मेरे साथ ये किया ये तो बहुत बड़ी समस्या रहती है ना चाहे घर परिवार हो चाहे राष्ट्र हो चाहे संस्थाओं कहीं भी मैंने तो उसके साथ ये किया और उसने मेरे साथ ये किया तो उल्हाना रहता है शिकायत रहती है अपेक्षाएं रहती हैं अपेक्षा पूर्ण नहीं होने पे जो दुख होता है उसमें मूल एक कारण ये है ना बीच में उसने ये नहीं किया उसने ये नहीं किया वो एक ये मन में पूरा बैठा लेके मैंने तो अपने लिए किया था वो मेरा हो गया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 औषधि का अधिक उपयोग करके हानि उठा ली उसने बोले औषधि को तो मैं जानता हूं बोले जानते क्या हो आपने हानि उठा ली आप नहीं जानते औषधि के बारे में औषधि की उचित मात्रा उचित समय पे ली लाभ हुआ तो हाँ आप जानते औषधि के बारे में नहीं तो जाना ही नहीं है अपने को जानने पर ये सारा उचित जाना जाता है और अपने को हमने छोड़ दिया तो ये इस इसको संसार को कितना भी जानते रहे वास्तव में हमने उसको जाना नहीं है इस दृष्टि से यह वचन घटेगा कि आत्मा के जानने पर यह सारा जाना जाता है अर्थात इन सबका जानना सार्थक होता है वास्तव में जाना जाना तभी होता है जब हम अपने को जान लेते हैं क्योंकि तभी हम उचित उपयोग कर सकते हैं तो उसका यह तात्पर्य नहीं घटता कि आत्मा को जान लिया तो आप सब चीजें जान ली हमने नहीं जो नहीं जानिए वो नहीं जानिए उसको कहां से जानेंगे जिसने आत्मा को जान लिया उसको नई चीज ला करके दे दें इसने मोबाइल को नहीं जाना है कभी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 पहले वाला तो हमें संगत लग रहा था कि भाई अपने लिए कामना करते हैं परमात्मा के लिए कामना करते हैं पति की कामना पति के लिए नहीं परमात्मा की कामना के लिए की हो रही। ये कैसे नवारे, कामाए, पति की कामना आत्मनस्तु काम आए पति प्रियो भवती आत्मा मतलब परमात्मा की कामना के लिए पति प्रिय होता ये कैसे घटेगा यह तो नहीं घटेगा अगर सीधे सीधे यूं लेने लगेंगे तो हाँ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 कहते हैं, ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद एक मूल वाक्य हो गया इसी तरह के और वाक्य हैं शब्द बदलते जाएंगे केवल तो ब्रह्म यानी ज्ञान तम परादात उसको छोड़ देता है अपने से अलग कर देता है यो आत्मनो अन्यत्र ब्रह्म वेद जो आत्मा से भिन्न स्थान पर ज्ञान को जानता है ब्रह्म वेद ज्ञान को जानता है ज्ञान उसको छोड़ देता है जो आत्मा से भिन्न स्थान पर ज्ञान को जानता है अर्थात आत्मा में ज्ञान को जाना तब तो वो ज्ञान उसको पकड़ के रखेगा नहीं तो वो ज्ञान छोड़ देगा उसको ब्रह्मतम पर आदात वो ज्ञान उसको छोड़ देता है ज्ञान प्राप्त किया है लेकिन वो ज्ञान उसको छोड़ देगा किस रूप में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 आत्मा पे केंद्रित रहेगा तो ये देव भी छोड़ेंगे नहीं उसको पूरा हित करेंगे भूतानी तमपरा दुर यो अन्यत्र आत्मनो भूतानी वेद है ये भूत भी उसे छोड़ देते हैं प्राणी भी जो आत्मा से अन्यत्र इन भूतों को जानता है सर्वम तमपराध अध्यात् आत्मन है सर्वम वेद ये सब कुछ चीजें उसको छोड़ देंगे जो आत्मा से अन्यत्र इनको जानता है इन वस्तुओं को और जो इन सबको आत्मा में जानता है उसको ये चीजें छोड़ती नहीं है उचित लाभ देती है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 ये जो सारी चीजें हैं ये आत्मा की दृष्टि से है आत्मा के लिए है आत्मा को केंद्रित करके हैं ये शरीर को केंद्रित करके नहीं बनी बनिए ये इंद्रियों को केंद्रित करके नहीं बनी बनिए ये मन को केंद्रित करके नहीं बनी बनिए ये आत्मा को केंद्रित करके ही बनी बनिए ये अगर किसी को ध्यान है तो अब सारी चीजों का कैसे उपयोग करेगा वो बोले आत्मा के लिए है वो आत्मा के लिए ही उपयोग करेगा और जगह के लिए है ही नहीं वो तो उपयोग करेगा ही नहीं शरीर के लिए उपयोग करेगा तो आत्मा का हित मानते हुए करेगा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 सभी को साधार विवाद है